इससे सिद्ध होता है कि किसी ऐसे क्षेत्र की घटना है जहाँ खच्चर आदि से ही यातायात का साधन होता देश काल की परिस्थिति के अनुसार कई पशु अस्पृश्य होने के बाद भी ग्राह्य हो जाते हैं अमुख अमुक विशेष क्षेत्रों के लिए अब ऊंट का जो स्पर्श है वो भी पवित्र नहीं माना जाता है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 और उधर तक आगे तक सब विश्राम घाट तक सब ब्राह्मण देवता बैठ गए जमुना किनारे पत्तल परोस दी गयी सतुआ पाने के लिए सब बैठ गए राजा की तरफ से सबको सतुआ खिलाया जा रहा था तो जैसे ही पत्तल पर सतुआ परोस आ गया अभी खाना शुरू नहीं किया तब तक कौवा कोई चीज देखते हैं तो कांव कांव करते कौ का अभ्यास होता है कौआ मु पर बैठ बोले काउ काव काउ काव शेख तो चौबे बोलो मथुरा के चतुर्वेदी जी बोले ए चुप रहे साई को किलाये रहो है तू कहे सो ना है तू कह रहो सो ना है बार बार बोले तू कहे सो ना है राजा साहब वहां से निकल रहे थे उन्होंने सुना पंडित जी कौआ से बात कर रहे हैं चौबे जी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 बोला देखो हम कहेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा इसलिए मत पूछो नहीं नहीं महाराज बुरा नहीं लगेगा आप बता दो बोले ये अधोता दूध में घुरा हुआ केसर मिला हुआ सतुआ पत्तल पर परोसने में ऐसा लग रहा है उसका हम उच्चारण कैसे करें कौआ जिस अपवित्र अपवित्रीश पर बैठ जाता है तो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 फिर कौआ बोला का राजा ने कहा अब क्या कह रहा है बोले कह रहा है वाह वाह वाह वाह मुंगेर नरेश की जय हो हैं? जो तीर्थ के ब्राह्मणों को सतुआ नहीं खिला रहे हैं लड़ुआ जी रहे हैं, बोलो वृन्दावन बिहारी ये तो विनोद वाली बात हुई हैं? इस तरह की भाषा समझने वाले मतंग नहीं थे वो तो वस्तुता जानते थे वह तुरंत बैल उस रस से कूद पड़ा और उसने उस गर्दवी से खच्चरी से कहा कि मैं कैसे चाण्डाल हूँ पहले तुम ये बताओ मुझे चांडाल क्यों कहा उसने कहा देखो ब्राह्मण के हृदय में दया होती है तेरे हृदय में दया नहीं है यही तेरे चांडालत्व का परिचायक है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 दुशीलम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता जब बालक दुराचारी होता है माता के दोष से मूर्ख होता है पिता के दोष से अब दरिद्र होता है अपने दोष से माताएं सुनीति के जैसी हो जाएंगी तो उनका पुत्र ध्रुव हो जाएगा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 उसे अपने भीतर यह पक्का निश्चय रखना है कि किसी भी प्रकार से हमारे चरित्र में दोष न आ जाए हम अपने क्षती के मार्ग से भटक न जाएं ये बात इस बात का ध्यान माताओं को अवश्य रखना चाहिए अध्यापक हो गई यहाँ तक तो ठीक है दिन दिन में कहीं सेवा करके चली आई कुछ श्रम कर लिया कुछ मिल गया यहाँ तक तो फिर भी ठीक है हमारा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 और उस समय उनके परिवार का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं होता ऐसा नहीं कि उनमें सब अनुचित होते हों, उनमें भी अच्छे से अच्छे लोग होते हैं ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं लेकिन आप विचार करें वैसी परिस्थिति में जहाँ परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है अकेला स्त्री शरीर है और पुरुष प्रधान समाज के भीतर वह फसा हुआ है उन्हीं से व्यवहार किया जा रहा है वेशभूषा भी सात्विक नहीं है खान पान भी सात्विक नहीं है जो दृष्टि देखे सुने जा रहे हैं वे भी सात्विक नहीं है ऐसी स्थिति में हमारा जीवन पवित्र रह जाए ये कैसे संभव है अनेक सावधानी होने के बाद एक दोष के कारण तो दुर्घटना घट जाती है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 इसी अनुशासन पर्व में ध्यान से सुने इसी अनुशासन पर्व में व्यासि महाराज भीष्मजी महाराज कह रहे हैं कि गऊ ब्राह्मण और अग्नि इन तीनों का वर्ण एक है मुखात अग्नि अजायात ब्राह्मणोत् मुखम आसी और हिरण्य गर्भ प्रजापति भगवान के मुख से मुखसे ही सौरभी की उत्पत्ति हुई है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 अभी पवित्र आत्मा वैश्य है संध्या करने वाले हैं सामने बैठे हैं शेष जी भाई जी का खूब सत्संग किया है बहुत सुंदर जीवन है श्री राधा वल्लभ जी जालान है श्री राधेश्याम खेमका जी गीता प्रेस के संपादक हैं, महाराज है हम कल सोच रहे थे कि ब्राह्मणों को शिक्षा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 भगवान बीज रूप में सब जगह सुरक्षित रखते हैं यदि वर्तमान समय के पढ़े लिखे विप्र समाज को सुरेशी के जैसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए तो आज वर्तमान के वैश्य समाज को भी खेमका जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए प्रशंसा करने का हमारा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 गाय के ऊपर आधारित है विप्रत्व इसलिए गोवंश के नाश से ब्राह्मण का नाथ ब्राह्मण के नाश से क्षत्रिय का नाथ क्षत्रिय के नाश से वैश्य का नाथ वैश्य का नाश क्या है आप वृद्ध शरीर के हैं लंबी आयु है आपकी आपको स्मरण में है आज से 60-70 साल पहले की बात खूब याद होगी आपको 60-70 साल पहले कोई वैश्य मध्य का, का काम करता था चमड़े का, का काम करता था मांस का, का काम करता था सोच भी नहीं सकता था कोई वैश्य जनेऊ पहनने वाली बात तो चली गई गांव का और व्यक्ति का नाम लेने से अंशित होगा एक माताजी ने मारवाड़ी समाज के एक माताजी ने रो करके कहा महाराज जी बच्चों को भगवत शरणागति दिला दी है और ये बड़े पवित्र आत्मा हैं। होस्टल में रहना पड़ेगा वहाँ सब तरह का खान पान है बहुत दुखी की बात है मैंने कहा इनका निर्वाह नहीं बोले महाराज बहुत कठिन है निर्वाह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 दुर्भाग्य है इसलिए हम बारंबार निवेदन कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं एक गोवंश की सुरक्षा से संपूर्ण राष्ट्र सुरक्षित हो जाएगा राष्ट्र का संपूर्ण धर्म सुरक्षित हो जाएगा चारों वर्ण सुरक्षित हो जाएंगे चारों आश्रम सुरक्षित हो जाएंगे और गोवंश का विनाश नहीं दूसरा रुका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 कि इस महाभारत की कथा सुनकर चाहे यहाँ बैठे लोग हों अथवा अच्छा जहाँ तक लोग बैठकर कर सुन रहे हो वहाँ के लोग यह भीतर से पक्का निश्चय कर कि हम विशुद्ध शाकाहारी बनेंगे गोवृत्ति बनेंगे और हम जीवन भर गो माता की सेवा चाहे भावात्मक क्रियात्मक सृजनात्मक रचनात्मक किसी भी प्रकार से नित्य गो सेवा करेंगे इतना निश्चय कर ले तो हमें विश्वास है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 भारतीय देसी गायों के दूध दही घत के सेवन का पक्का निश्चय करें ये न मिले तो हम केवल सूखी रोटी और सरसों के तेल में छुपा हुआ साग खा के रह जाएं लेकिन बाजार का अपवित्र घी का प्रयोग हम नहीं करेंगे ये भीतर से पक्का निश्चय करें सारे राष्ट्र के संतों के चरणों में भी हमारी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 सौ तो सौ दक्षिणा बांट दो पांच पांच दक्षिणा बांट दो खूब आशीर्वाद देते भेज जाएंगे संत बा भाई भगत हैं, हैं, पक्का जो है ना कुंभों में हम अनुभव करते हैं महाराज जी कुम्भों में हम अनुभव करते हैं कि अपने यहाँ उज्जैन कुंभ में जो है उज्जैन कुंभ की बात बता रहे हैं, गर्मी का समय रहता है और गर्मी के समय में पक्की रसोई सबको बहुत नुकसान करती है तो श्री अयोध्या जी से कुछ रसोईया संत भगवान पधारे थे पराश्रम करते थे महाराज नौ नौ क्विंटल आटा रोज फिखा वो भी रोटी हा बढ़िया घी एक नंबर घी पतमेढ़ा का और घी का प्रयोग किया गया फुल्का पर हाथ फेरने के लिए दाल भात फुलका साग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 मतंग जो था वो द्विजातियों के पूज्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया लेकिन वह ब्राह्मण नहीं बन पाया इतना दुर्लभ है विप्रत्व इसलिए हे ब्राह्मणो आपके चरणों में बंधन करते हुए हमारी प्रार्थना है इतना दुर्लभ विप्रत्व व्यर्थ मत जाने दो इसको सार्थक कर लो अपने जीवन को सफल बना लो नहीं तो महाराज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 एकद श्याम करणान सहस्त्र भार्गव एक हजार अश्व उन्होंने दे दिए गंगा जला सहस्त्र विप्लव जता आवाहन किया तो गंगा जी के जल से ही एक हजार श्यामकरण अश्व प्रकट हो गए और उस तीर्थ को गंगा जी का अश्व तीर्थ कहा गया अश्व तीर्थ कहाँ है कन्नौज के आसपास है नाम लिखाए जगह का कन्नौज अध्य कु गंगाया तीरमोत्तम अश्वतीर्थ थे तदव्यापी मानव ही थे आज भी लोग उसे अश्वतीर्थ कहते हैं विष्णु जी कहते हैं ये कन्नौज के आसपास का तीर्थ है हमने दर्शन नहीं किया लेकिन महाभारत में लिखा है इसलिए बता रहे हैं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 अपनी पत्नी के प्रति अनुराग सबका होता है मैं तो सास हूं पर तुम पत्नी हो तो तुम्हारे लिए जो चरु तैयार किया होगा ना वो थोड़ा ज्यादा बढ़िया चरु तैयार किया होगा बढ़िया विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग करके किया होगा और हमारे लिए तो ऐसे ही सास तो ऐसे दे दिया जाता है ऐसी हल्के स्तर का चरु हमारे लिए तैयार कर दिया होगा तो देखो तुम्हें तो तपस्वी पुत्र की आवश्यकता है और हमें बहुत योग्य पुत्र की आवश्यकता है इसलिए तुम यदि चाहो तो चरू बदल ले हम तुम्हारा चरू ले लें तुम हमारा ले लो और वृक्षों का भी विपरीत आलिंगन कर लें वो बड़ी मातृभत्ता थी उसने मान लिया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 राम जय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 ram jai ram jai jai ram shri ram jai ram jai jai ram shri ram jai ram jai jai ram sita ram jai sita ram sita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 श्री गर्ग संगीता जी की कथा है उसमें भी सभी महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना है सब पधारे और सभी लोगों से आग्रह है कि गो नवरात्रि महोत्सव में आएं, उसके पूर्व उसके पूर्व अपने ब्रिज में श्री जड़खोर गोधाम ने भी पांच अक्टूबर से श्री गो आ,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 क्षत्रिय होकर तप पूर्वक ब्राह्मण बन गए उसमें तपस्या कारण नहीं है आप कैसे मतंग तो तपस्या करके भी नहीं बन पाया और ये तपस्या करके ब्रह्म को प्राप्त कैसे किया बोले तो इसका समाधान ये है तप पूर्वक ब्रह्मषित्व इसलिए प्राप्त कर लिया क्योंकि उनकी उत्पत्ति का हेतु ही ब्राह्मी चरु इसलिए ब्रह्म तेज से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी वह तो तेज तो उनमें स्वाभाविक था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 ये सब मुझे जो गुण प्राप्त हुए हैं इनकी अपेक्षा ये भी मुझे ब्रह्मत्व जन्म से प्राप्त होता तो मैं अपने को भाग्यशाली समझता ये भीष्मी कह रहे हैं, मैं अपने को भाग्यशाली समझता यदि मैं जन्म से ब्राह्मण होता तो हे युधिष्ठिर अंतिम बात सुन लो, सदाचारी धर्मनिष्ठ होने के कारण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 इसलिए मेरी विशेष आज्ञा है इन ऋषि मुनि महात्माओं का संतों का ब्राह्मणों का विशेष आदर करना ये दुखी न हो जाएं ये तुम्हें अपना मानते रहें फिर अपने आप तुम्हारा धर्म और सदाचार सुरक्षित रहेगा सबसे बड़ी भक्ति क्या है युद्ध ने पूछा बहुत ध्यान से सुनने समझने की बात है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 स्वामी भक्ति से बीज करके भगवान की प्रेरणा से देवराज इंद्र स्वयं पधारे और स्वयं पधार करके देवराज इंद्र ने कहा अथ पृष्ठ शुक प्राध् तमिवाद्यम स्वागतम देवराज तम विज्ञात तपसा मया इंद्र ब्राह्मण वेश में आए थे और वे समझा रहे थे कि देखो तुम क्यों इस खोह को छोड़कर नहीं जाते हो तुम क्यों आत्मविनाश करना चाहते हो ये उचित नहीं है ने तो कहा कि हे देवराज आपका स्वागत है इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ मैं तो ब्राह्मण के वेश में आया इंद्र वेश में आया नहीं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 अनुक्रोशो ही साधूनाम महदर्म लक्षणम् लक्षणम अनुक्रोश साधूनाम सदा प्रीतिम प्रय्छति बहुत सुंदर भाव है ये धर्मज्ञ सु कह रहा है साधुता क्या है साधु की परिभाषा क्या है साधु का स्वरूप क्या है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 इंद्र ने कहा तो वरदान मांग लो फिर तुम्हारी दया से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहते हैं तो उसने कहा सुक ने कहा कि महाराज आमृशंस ही परम धर्म है नृसंसता न हो क्रूरता न हो निर्दयता न हो कठोरता न हो क्षमा हो दया हो सहजता हो सरलता हो इसी का नाम धर्म है तो मैं आंद्र संस ऐसी रहित होकर इस वृक्ष को अपना स्वामी मानकर इसके प्रति हृदय से कृतज्ञ होकर एक ही वर मांगना चाहता हूँ कि आप तो देवराज हैं अमृत की वर्षा करके इस वृक्ष को अमृत्व प्रदान कर दीजिए इसको हरा भरा कर दीजिए और फिर से वह श्रीमंत सुख श्रीमंत तो हो जाए सुख सम्पन्न हो जाए और ऐसा ही किया इंद्र ने अमृत वर्षण करके उस वृक्ष को सुंदर बना दिया यद्यपि उत्तम स्वर्गदि लोकों की प्राप्ति का अधिकारी मनुष्य ही है किंतु दयालुता के कारण और स्वामी भक्ति के कारण वह सुख अपनी आयु को पूर्ण करके स्वर्ग का अधिकारी हुआ इसलिए कभी कृतघ्नता नहीं करनी चाहिए स्वामी भक्ति सदा चित्त में रहनी चाहिए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 सुंदर सुस्निग्ध स्वादिष्ट सात्विक अन्न उसे प्रसाद के रूप में प्रदान कर भोजन करावे ये चौथा अंग है और ठहरने के लिए विश्राम के लिए जगह देवे कि यहाँ महाराज सो जाओ ये पांचवा अंग है इस प्रकार से इन पांच अंगों के सहित जो अतिथि का सत्कार करता है उस गृहस्थ व्यक्ति को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 परे उनसे तो हमको बड़ा काम था आपका परिचय बोले तो देवी आप नहीं पहचानती हो पंडित जी का संधि लगता हूँ संधि लगते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है संधि जी के लिए हलवा पूरी खीर सब चीज तैयार हुई घर में और तो ब्राह्मण देवता ने प्रेम से स्नान किया समझा की भोजन करने वाले ही थे अभी जब करने बैठे थे तब तक ग्रह स्वामी ब्राह्मण आ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 और ये तो लोक वेद में अत्यंत प्रसिद्ध है व्यास जी को भी वादरायण कहा जाता है कितना सुनती वो प्रसन्न हो गए बोले सब तो वादराय संबंध से चलो हम दोनों एक दूसरे के गले लग लेते हैं दोनों ने संधि गले मिलते है ना तो मिलनी कर ली और प्रेम से खीर माल कुआ पाया कहने का मतलब है इस प्रकार से विनोद पूर्वक भी लोग अतिथि हो जाया करते थे कितनी पवित्र परम्परा थी इसलिए अतिथि की सेवा अतिथि का सत्कार वह यज्ञ है धनम लघे तो दान नीष्मी कह रहे हैं जिन लोगों ने धन का दान किया है वे ही धनी माने हुए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 शाक की प्राप्ति होती है और अनशन व्रत करने वाला यदि अनशन व्रत पूर्वक देह त्याग करता है तो संपूर्ण प्राणों से मुक्त हो करके वह अचिराज मार्ग से गमन करता है मोक्ष को प्राप्त करता है अनशन की भी महिमा का वर्णन किया गया है यह युधिष्ठिर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 कि और कुछ छोड़े या न छोड़े कृष्णा को छोड़ दे तृष्णा को छोड़ देने से सारे दोष अपने आप छूट जाएंगे या दुस्त्यजा दुर्मतिर या न जीरियति जीरियता सोसु प्राणातिको रोगा काम तृष्णाम त्यजत सुखम उस तृष्णा के त्याग से सुख की प्राप्ति होती है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 उसका पुरोहित जब पुण्याह वाचन करता स्वस्ति वाचन करता तो वो राजा छाहा का लगाकर हंसने लग जाता था इससे पुरोहित को बड़ी लज्जा होती उस पुरोहित ने कहा कि रे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 भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि नाक प्रस्थम न चराज्यम न ब्रह्म लोकम न च निष्कल्व न सर्व कामानखिला वृणोमी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 हरिवंश में है जो महाभारत का खिलवाग कहा जाता है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन वहां किया गया है भगवान शिव का यह स्तोत्र बड़ा अद्भुत स्तोत्र है महाभारत का यह अनुपम स्त्रोत्र है और इस स्तोत्र की एक विशेषता है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 तो hmm! देव यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हाँ आप कृपा करके हमें अपने चरणों में भक्ति प्रदान करूं भक्ति प्रदान करें और दूध के लिए मचल रहे थे उपमन्यु अपने बचपन में जिनकी माताजी ने कहा कि तप करो शंकर जी को प्रसन्न करो तो तुमको दूध मिल जाएगा पीने के लिए तो शंकर जी ने कहा कि पूरे कुटुंब खानदान के साथ तुमको दूध भात भोजन के लिए प्राप्त होगा और बहुत भगवान ने वर प्रदान किए हैं उपमनय ऋषि को वर दिया है तुम्हारे गोत्र के ब्राह्मणों को मंत्र सिद्धि शीघ्र होगी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 एक एक रानी के दस दस पुत्र और एक एक कन्या यह जो इतनी संतान श्री कृष्ण को मिली है ये तप करके शिव जी से उन्होंने प्राप्त की ऐसा वर्णन मिलता है महात्मा चंडी के द्वारा किए गए शिव स्त्रोत्र का वर्णन है और जैसे महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम है ऐसे ही महाभारत में शिव सहस्त्र नाम है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 नाम अपराधों में इसलिए जो फल विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का है वही फल शिव शहस्त्र नाम के पाठ का है यहां से शिव शहस्त्र नाम का आरंभ है शिरस्थानु प्रभुर भीम प्रबरो बरदो भव सर्वात्मा सर्व विख्यात करो भव प्रवृत्तिवृत्च नीतः शाश्वत तो ध्रुवा शमशान वसी भगवान् खचरो गोचरोर्दन अभीवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावना भाव उन्मत्वेश प्रच्छ सर्वोक प्रजापति महारूपो महाकायो वृषो महायशा महात्मा सर्वभूतात्मा विश्व महा ये शंकर जी का एक नाम नम ही है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 विधि पूरी करके भगवान ने कहा कि मैं श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ श्री महाराज ये श्राद्ध कर्म क्या है तो भगवान ने उसका लंबा चौड़ा उपदेश दिया है तो श्राद्ध में अपने पिता पितामह पितामहितामह को जलांजलि दी जाती है।, है नाना को पर नाना को इन सब को जल दिया जाता है आपका पिता पितामह कौन है लोक पितामह ब्रह्मा के पिताजी तो आप है तो आपका पितामह कौन होगा भगवान ने कहा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 पौत्र भी मै ही हूँ वो पिता भी मैं ही हूँ पितामह भी मै ही हूँ और प्रपितामह भी मैं ही हूँ और, और माता मह प्रमाता मह वृद्ध प्रमातामह भी मैं ही हूँ इसलिए मैं श्राद्ध कर्म के द्वारा अपने ही स्वरूप का यजन कर रहा हूँ ये भगवान ने उत्तर दिया और कहा कि इस श्राद्ध कर्म से जैसी मुझे प्रसन्नता होती है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 अब युधिषि पूछ रहे हैं युधिष्ठिर उवाच की दर्शने संभासे संवासे पितामह महाभाग्यम गवा चन्मे व्याख्यामर् हे भगवन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 एक समय की बात है तीर्थराज प्रयाग की घटनाएं महाराज जी गंगा यमुना का जहां संगम है वहां संगम में महर्षि चवन ने एक लंबे समय तक चलने वाले व्रत की दीक्षा ली और वे समाधि होकर जल में प्रवेश कर गए और जल में प्रवेश करके गंगा यमुनोर वेगम सुभीम भीम ने स्वनम प्रति जग्राहरसा समम जवे गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में तीर्थराज प्रयाग में जल के भीतर प्रवेश करके महर्षि स्यवन ने कठोर तप आरंभ कर दिया वर्षों उनको तप करते करते हो गया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 तो जाल में लिपटे हुए महर्षि च्यवन देख करके वे थर थर का परिवृत च्यवनम भ्रघुनंदनम आकर्षयन महाराज जले जाले नाथे दृक्षा भगुजी के पुत्र महर्षि च्यवन उनको देखा नव नदी शैवल दिदांगम हरिश्म जटाधरम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 मलाह है मछुआरे हैं हमारा दोष ही क्या है हम तो मत्स्य जीवी है यही हमारी आजीविका है हमें पता नहीं था अनजाने में हमने आपको पकड़ करके यहाँ तक पहुँचा दिया है आप हमारे अपराध को क्षमा करें और हमें आज्ञा दें कि हम क्या करें महर्षि केवन ने कहा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 मैंने प्रतिज्ञा की है कि कुछ भी देकर मैं आपको आपका कार्य करूँगा आपको मुक्त कराऊंगा महर्षि ने कहा च्यवन उवाच अर्धम राज्यम समग्रम च मूल्यम नारहािव सदृशम दीयता मूल्यम ऋषि भी सह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 गविजात नाम के ऋषि ने कहा गविजात नाम के ऋषि ने कहा हे राज ऋषि नहुस ब्राह्मण से अधिक महिमा इस सृष्टि में किसी की नहीं है उसमें भी चवन के जैसा ऋषि हो ब्रह्म ऋषि हो सब तो कहना ही क्या है किंतु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 तो दूसरे भविष्य की प्रतिष्ठा कर दी मंत्रों की जिसमें प्रतिष्ठा की वो ब्राह्मण हो गया और जिसमें भविष्य की प्रतिष्ठा की गई वह गाय हो गया इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोनों एक दूसरे के रक्षक हैं गाय ब्राह्मण की ऋषित्व की रक्षा करती है और ऋषि ब्राह्मण संत महापुरुष वो गोवंश का संरक्षण संवर्धन करते हैं अनर्घे या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 दर्शनम चापी पार्थिव गवाम प्रशस्ते वीर सर्व पापहरम शिवम गायों के नामों का कीर्तन बहुला समंगा अक्तो भया क्षेमा कख्या भूयसी आदि नामों का कीर्तन गायों के महात्म का श्रवण गायों का दान उस संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है गावो लक्ष्म सदा मूलम गोसु पाप मान अद्य सदा गावो देवा नाम परम अभी जो है लक्ष्मी जी की जड़ हैं उनमें लेश मात्र भी पाप नहीं है गोए मनुष्यों को अन्न देती हैं और देवताओं को भविष्य देती हैं स्वाहाकार वसठकारो गोसु नित्यम प्रतिष्ठित गावो यज्ञ नेत्रो वही तथा यज्ञता मुखम महर्षि च्यवन कह रहे हैं स्वाहाकार स्मार्थ यागों में स्वाहाकार और स्त्रोत यज्ञों में वसठकार कहते स्वाहाकार भी गाय में प्रतिष्ठित है और वसठकार भी गाय में प्रतिष्ठित है ओंकार प्रणव भी गाय में ही प्रतिष्ठित है गावो यज्ञ नेत्रियों वही नेत्री यज्ञ नेत्री यज्ञेश्वरी यज्ञ की स्वामिनी कौन है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 उनके रोम रोम से अमृत का क्षरण होता है ऐसी अमृत स्वरूपा गायें हैं, इस संपूर्ण प्राणियों के द्वारा नमस्कार के योग्य हैं, तेजसा बपुषा चै गावो बन्नी समाभुवि गावो ही सुमहत तेजा प्राणी नाम चुख इस धरती पर गायें अपने दिव्य श्रीअंग से अपनी कांति से अग्नि के समान तेजस्वी है और इसलिए संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली है एक विशेष बात हम कह दें फिर कह दें अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का अंश पचाने में समर्थ नहीं है इसलिए गोसेवा की जहाँ इतनी महिमा है वहाँ बार बार हमारी प्रार्थना है कि भूल से भी गो सेवा के लिए प्राप्त द्रव्य का उपयोग अपने निजी व्यवहार में न हो जाए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 ये हम आपको ही दान करना चाहते हैं उन मछुआरों के कल्याण के लिए महर्षि महर्षिव उस गौ माता का दान प्राप्त किया जैसे ही वो दान प्राप्त किया निषादा ऊँचू दर्शनम कथनम से वहातम मुने शाम साप्त पदम मित्रम प्रसादम न करू मई प्रभो आप कृपा करके ये गाय ले लें अनुग्रहार्थम अस्मकम इम गऊ प्रतिगृहता इस गाय को ले लें अब तो चवन जी ने जैसे ही उस गाय का दान प्राप्त किया आकाश में नगारे बज उठे देवताओं ने देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और एक सुपात्र ऋषि को गोदान का इतना पुण्य हुआ उन समस्त मछुआरों के आजन्मकृत सारे पाप भस्म हो गए और वे सब शरीर स्वर्ग चले गए और जितनी मछलियाँ थी वे भी सब स्वर्ग चली गयी ऐसा अद्भुत गोदान का महात्म है बोलो भक्त भगवान की जय यहाँ लिखा है महर्षि चवन का वाक्य प्रतिग्रहणा बोधेनुम कईवरता मुक्त किलविषा दिवंगत सिम्बई मत्स्य ही सह स्वर्ग चले जाओ स शरीर स्वर्ग चले ये महात्म है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 आप सभी से निवेदन विराजे रहे हम आप सब पूज्य महाराज जी के द्वारा अनेक संतों के पावन सानिध्य में पंचम वेद महाभारत के माध्यम से अद्भुत सत्यंग लाभ प्राप्त कर रहे हैं आज हम लोग देख रहे हैं इतने महापुरुष पधारे हैं और पूर्व में ही कह कई लोग कह चुके महाराज यहाँ तो ऐसे लग रहा जैसे कुंभ का मेला हो तो क्यों ना हो जो हमारे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 जो महापुरुष पधारे हैं उनमें हमारे निर्वाणी अनेके के श्री महंत परम पूज्य महंत श्री धर्मदास जी महाराज जो अखिल भारतीय निर्वाणी अनेके श्री महंत जी महाराज हैं हम उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि महाराज श्री आप मंजिल पर आएं और अधिक नहीं दो पांच मिनट के अंदर ही हम सबको आशीर्वाद दें वैसे आप सबसे कहने की आवश्यकता नहीं है की दो दो मिनट करें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 हमारे तीनों अन्यों के प्रधानमंत्री महंश्री माधव दास जी महाराज अभी महाराज जी जिनका स्मरण कर रहे थे वो कृपा करके पधारे हैं निर्माणी अन्य के सचिव महंत गौरी शंकर दास जी महाराज पधारे हैं महंत कमला दास जी महाराज अयोध्या से पधारे हैं रामायण जी महंत राम शंकर दास जी महाराज महंत श्री दास जी त्यागी जी महाराज महंत अवधेश दास जी महाराज महंश्री रामगोपाल दास जी महाराज मान रामजी शरण जी महाराज महंत रामजी रामदास जी महाराज राम राम जो पंजाब से पधारे हैं मान अर्जुनदास जी महाराज ये सब महापुरुष पधारे हैं कृपा पूर्वक अब हम निवेदन करें कि अधिक समय नहीं है इसलिए दो दो तीन तीन मिनट हम सबका आशीर्वाद लें सर्वप्रथम हम अपने निर्माणी अनिकेशी महंत पूज श्री धर्मदास जी महाराज से कहेंगे वो हमें आशीर्वाद प्राप्त करायें हाँ बुला श्री राम जे राम जय जे राम हम श्री राम जे राम श्री राम जय राम जय जय राम हम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भलो बजरंग की जय महाभारत प्राण की जय गौ माता की जय कथा बातने वाले की कथा सुनने वाले की, रामचंद्र की जय परम आदरणीय यहाँ पर रेवासा पीठ के द्वाराचार्य जी महाराज दंडवत परम पूजनीय मलुकपीठ पीठाचार्य पिथ, मलुकपीठ के शोभा को बढ़ाने वाले श्री राजिन्द्र दास जी महाराज हमने बहुत जितना संभव हुआ जो में रहने के नाते साधु समाज में रहने के नाते जितना भी हुआ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 ये पहले बार मैं देखा इसलिए यह कथा के प्रचलित करने वाले यह आत्म यह कथा के कहने वाले यह व्यक्ति को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि हनुमान जी इसी प्रकार से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 हरमोनिया तबला ये वो बजा करके कथा कहते हैं आप बिना बाज करके भी जिस प्रकार से अयोध्या के शैली था एक महात्मा बैठ गए कथा कहने लगे अब सारा दुनिया सुनने लगा उसी प्रकार से अयोध्या शैली से जिस प्रकार से आप कथा कहते हैं अब भारत के नया कथा सुनाए हैं इसलिए हम और विशेष बात आपसे क्या कहें कि बहुत हम लोगों के आनंद है कि आप इसी प्रकार से एक ये भी कथा के प्रचलन चालू हो जाए तो यह बहुत बड़ा आनंद के वस्तु है और जितने संत महात्मा हैं मैं आप सब सबसे आग्रह करता हूं जितने भक्तगण हैं कि अब एक साल ही रह गया नासिक कुंभ के सभी यहाँ पर मेला इंचार्ज या मेला के व्यवस्थापक लो लोग भी आए हैं सभी लोगों से प्रार्थना है कि मेला में आप लोग सहर्ष आएं, आकर के मेला के सुभा बढ़ावे और भगवान के नाम जप करके अपना जीवन धन करें जय सिया राम जय हनुमान पूज्य महाराज जी के द्वारा हम सबको कुंभ मेला का आमंत्रण भी मिल चुका है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 तो कर प्रवेश मम वाच मं प्रसुताजीत किल सकतीधर सुधा अन्ना चरण श्रवणादीन प्राण नमो भगवते पुरषाए तोभ्यं नीलांबुजाल कोम भाग हाशाएक चारुचापमं नमा रामम रघुवंशनाथम अतुलित अतुलितमं हेम ज्ञानी नाम ज्ञानाग्रगण्यं सकलगुण निधानम वनमीत रघुपति प्रे भक्त वात जा नमा सीता अस्मदाचार्य पर्यतम वंदे गुरु परम परां यज्ञ भगवान महाभारत के माध्यम से समिष्टि ब्रह्मांड को पावन और पवित्र करने वाली पंचम वेद स्वरूप महाभारत के माध्यम से श्री अनंत विभूषित मलपीठादीश्वर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 द्वाराचार्य श्री अनंत विभूषित श्री राघवाचार्य जी वेदांति जी जो कि हमारे द्वाराचार्य गद्दी से भी है आपने एक शब्द कहा बैठे बैठे कि आप रामानंद संप्रदाय के आपके संप्रदाय के रत्न हैं श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी को मैं तो ये कहूंगा ये रामानंद संप्रदाय के रत्न तो है ही है और हमारे तो ये सब कुछ है ही है लेकिन ये हम समझते हैं कि पूरे सनातन धर्म का रत्न है और ये सनातन धर्म को ऐसे ही दुंदुवी घोष करते हुए हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक जागरूक एक सशक्त एक कर्मस्थ प्रहरी के रूप में हमको जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की परंपरा में उन भगवान भेश भगवान ने इनके गुरुपीर ने बना करके हम लोगों को कृतार्थ किया कृतकृत किया ऐसे महापुरुष की आज बहुत अवलंब जरूरत है बहुत मात्रा में जरूरत है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 ये बात को काटते हुए श्री भगवान श्री राम जी ने कहा था मैं तो ये मानता हूँ कि हनुमान का जो बल है वो भगवान विष्णु में भी नहीं है हनुमान बड़ा विचित्र है हनुमान के शक्ति के सामने सारा ब्रह्मांड नतमस्तक है ऐसे ही बुद्धि मताम वरिष्ठम रामानंद संप्रदाय से श्री हनुमान जी के ही तरीके गंभीर और चुपचाप और शांत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 इसका बहुत पवित्रह इंतजार होगा और पथबेरा जी के श्री चरणों में भी नमन हम अपने आचार्य जी के भी नमन अहमानी के श्री महंतों के चरणों में और सभी आए हुए भय भगवान के श्री चरणों में और समस्त सम्प्रदाय के श्री चरणों में अथवा सनातन धर्म की जय हो के साथ में अपने वाणी को विराम दूंगा श्री चरणों में बारम्बार हमारा कोटि कोटी नमन है दंडवत श्री सीताराम जी महाराज के जय हो महाराज की श्री सीताराम जी महाराज की हम सब ने पूज्य महाराज जी के द्वारा थोड़े समय में ही महाराज जी ने सब कुछ कह दिया है अब हम इसी क्रम में निर्माणी यानी सचिव महंत गौरी शंकरदास जी महाराज से प्रार्थना करेंगे आप भी कृपा करें हम सबको अपने वचना का लाभ प्राप्त करावे पहले दो बार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 अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज और ब्यासिट पर विराजमान सुखदेव स्वरूप श्री महाराज जी निर्वाणी अनि अखाड़े के श्रीमांत हमारे गुरुदेव भगवान श्री रमदास जी महाराज और निर्मोही अनि के श्रीमांत श्री रमाकांत दास जी महाराज और हमारे एक प्रकार से कहा जाए गार्जियन श्री रामगोपालदास जी महाराज हमारे तो ज्येष्ठ गुरू भाई के रूप में श्री अवध्यायिदास जी महाराज श्री रामजी शरण जी और एक हमारे और गार्जियन है प्रधानमंत्री त्रय अन्य अठारे के प्रधानमंत्री श्री माधवदास जी महाराज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 राजस्थान की भूमि है जहा धर्म का धर्म के लिए नतमल जैसे व्यक्ति नतमल जैसी कहते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई रघुबर भक्त जास होई ऐसे नतमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद आभार और कहते हैं इस धरती के लिए एक शब्द दो शब्द कहना चाहूंगा कि निर्लज बैरियों तक से इस धरती ने छल नहीं किया निर्लज बैरियों तक से इस धरती ने छल नहीं किया सम्मान देख जीवन का कोई सपना हल नहीं किया महाराज श्री आपके श्रीचरों में निवेदन करना चाहता हूँ कि हम तो आपके बच्चे हैं आप कथा चाहे वो भागवत की कथा हो चाहे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 कि अगर इस देश में हमारे संप्रदाय में एक ऐसे स्तंभ खड़े हुए हैं महाराज जी एक स्तंभ के रूप में खड़े हुए हैं जो हम लोगों की छत्र छाया हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया को बिखेर रहे हैं मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बाणी को विराम देता हूँ जय शराम हम बात अच्छा सब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 तो हम सब का कर्तव्य भी है कि एक मात्र कथा का कुछ नहीं तो यह संदेश लेकर के जरूर जाएं कि हम अपने घर में एक एक गाय को तो जरूर पालने लग जाएं हम जहां हों वहां रहकर के गौ माता की सेवा करेंगे इसी क्रम में अयोध्या से ही पधारे परम पूज्य श्री ईशोदास जी महाराज हम प्रार्थना करेंगे आप कृपा करके थोड़े ही समय में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें परम दातापदा लोका विराम श्रीराम भूयो भूयो न मेहम अतुलितम हेम शैलाव देहम धनुजन किसान ज्ञाननाग्रगण शकल गुण निधान बानर रामदीसम रघुपति प्रियवक्तम बात जातम दमा में जो हम सबको सुरक्ष की तरफ ले जा रहे एक महीना से जब भीषण गर्मी में राजस्थान की एक पवित्र भूमि को सुरक्ष की तरफ आकाश की तरफ गोकर्ण की तरफ विमानों के साथ उड़ान भर रहे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 मैं अपनी कह सकता ये हमारे राम जी राम महल वैदे भवन के पीछाधीश्वर इन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है जो ये सरकार रोहन का दर्शन कराया और सुखदेव जी का नाम सुने थे दर्शन नहीं किए अब क्या जीवन पता मिलेगा उस जीवन के पिछले जन्म की तो कोई बात बताई नहीं सकता है तो मैं क्या जानू लेकिन इस जीवन धन्य हो गया तो जितना वर्तमान ठीक है उसका भविष्य भी ठीक होगा और महात्माओं ये सब्जनों आत्मा और सुन लो आचार्य भी कह रहे थे गौ सेवा दिलीप से रघु रघु से अज अज से दशरथ दशरथ से राम अगर गौ होती तो ये तो नहीं होते सच्चा खुर सुना रघुवंश में भारत कालीदास जी लिख रहे हैं रघुवंश की रचना करने वाले महर्षि कालीदास जी ने कहा कि राजाओं ने भी श्र, जानकारा चेखदेव जी महाराज की राजा जब दान नहीं करता है तो उसके परिवार में विकृतियां आ जाती हैं और विकृतियां आने से संतान रुक जाते हैं उनके दंध का धीरे धीरे आचार्य तो राजा दिलीप के संताने रुपया कोई दोस्त तो आई जाए गिर कन्यास्ते ग्रस्त का आश्रमा जो उसे अपनी कमाई के दुष्माश दान कर देना चाहिए जो नहीं करता है एक आदमी सौ रुपया कमाता है उसे दो रुपया कहीं अपने सनातन में दान करना चाहिए जो की वही है जो आपने दिया है और जो माने पाप का प्राश्चित करने के लिए एक दान ही छात्र साधन है और कोई दूसरा साधन ही नहीं है तो राजा दिलीप की जब संतार रुक गई जल्दी जल्दी तो कहा जाए ऋषियों के पास आए जब वसिष्ठ जी के पास गए तुमने एक गौर दे दी छोटी जाओ चराने चराने गए तो भगवान शिव ने कहा जिला जी की परीक्षा मैं ले लू पार्वती कहा हमारा दल तो काम करेगा नहीं क्यों गाय को तो नहीं मार सकता तो तुम अपना शेर दे दो हमें इसमें पूछने की क्या बात है शेर राजया शिव ने जरा दिलीप की परीक्षा ले तो लो तब जब राजा दिलीप की परीक्षा लेने के लिए उस शेर आया है नंदनी गाय के ऊपर चपेट मारी बछड़े दिव्या गाय है आप गाय चिल्लाई बा भगवान बुद्ध परमात्मा हुए थे उन्होंने कई बेदों की निंदा की इस देश के दे लोगों ने भगवान बुद्ध को नहीं माना इसलिए जो गौ माता की निंदा करता हो गौ माता का अपमान करता हो गौ की प्रेक्षा करता हो उसके प्रति आपकी सेवा एक महीना की है महाराज जी ने आपका क्या कर्तव्य है और नाइट में सोचना लेते थे आप उसे झड़ से उफाड़ फेंकने की चेष्टा करना मारू दिलीप ने जब भेजा हुआ शेर आया और गाय चिल्लाड़ी दिलीप ने बाढ़ उठाया तो बाढ़ हाथों में टिपट गया और जब बाढ़ हाथों में चिपट गया तो अब क्या करें तो महाराज दिलीप ने उठा कि शेर के सामने लेट गए कहा यह मेरे गुरुजी की गाय है इसको खाना नहीं मेरे को खा के आप अपने प्राण की रक्षा करो लेकिन ये गुरुजी की संपत्ति को अपने जीते जी नष्ट नहीं होने देंगे बाढ़ हमारा हाथ में चिपट गया दो लेकिन मेरे प्राण से आप सफरी रक्षा कर लो और इस गऊ को छोड़ दो शेर कहता है तू बहुत बड़ा मुहूर्त है अरे सोने के सिंह मरवा के हजारों गऊ दान कर देना को, प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाएंगे और तू अगर नष्ट हो जाएगा तो तेरा राज्य गौारेगा